श्रीमद देवी भागवत महात्मा राजा ने कहा प्रभो मेरी सुभद्रा आदि भार्याएं घर पर हैं उन्हीं को मैं जानता हूँ भगवान रेवती के संबंध में तो मुझे कुछ भी पता नहीं ऋषि बोले राजन तुमने अभी जिसे प्रिय शब्द से संबोधित किया है वह तुम्हारी प्रियसी भार्या है एक क्षण भी तो नहीं हुआ तुम इसे भूल गए राजा ने कहा मुने आप जो कह रहे हैं वही ठीक है मैंने वैसे ही प्रिय शब्द कहकर बुलाया परंतु मेरी कुश्चित भावना नहीं थी इस विषय में आप मुझ पर अप्रसन्न ना हो ऋषि बोले राजन तुम बहुत ठीक कहते हो तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं था किंतु अग्निदेव की प्रेरणा से तुम्हें ऐसे शब्द का उच्चारण करना पड़ा इस कन्या के पति कौन होंगे यह बात अभी मैंने अग्निदेव से पूछी थी उन्होंने कहा है राजा दुर्दम इस कन्या के स्वामी होंगे इसे कोई टाल नहीं सकता इसलिए राजन मैं यह कन्या तुम्हारी सेवा में समर्पण करता हूँ इसे स्वीकार करो तुमने उसे प्रिय शब्द से जो संबोधित किया था उस विषय में तो कुछ विचार ही नहीं करना चाहिए मुनि की यह बात सुनकर राजा चुप हो गए अब मुनि उनके विवाह की विधि सम्पन्न करने की व्यवस्था करने लगे पानी संस्कार करने के यत्न में संलग्न मुनि को देखकर कर उनसे कन्या ने कहा पिताजी उचित तो यह है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करने की कृपा करें ऋषि बोले बच्चे अनेकों वैवाहिक नक्षत्र हैं फिर रेवती में ही क्यों विवाह करें रेवती तो इस समय नक्षत्र मंडल में है भी नहीं कन्या ने कहा रेवती से भिन्न नक्षत्र में मेरा विवाह संस्कार समुचित न होगा अतए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ इस नक्षत्र में ही मेरी वैवाहिक क्रिया संपन्न करने की कृपा करें ऋषि बोले पूर्व समय की बात है ऋतुवाक मुनि ने रेवती को नक्षत्र मंडल से नीचे गिरा दिया था अब वहाँ उसका स्थान ही न रहा फिर उसी नक्षत्र में विवाह होने के लिए तुम क्यों अपनी प्रसन्नता प्रकट करती हो कन्या बोली क्या केवल ऋतुवाक मुनि ने ही तपस्या की है मन अथवा कर्म से ऐसी तपस्या करने की क्या आप में योग्यता नहीं है पिताजी आप तो जगत की रचना करने में समर्थ हैं मैं आपका तपोवल खूब जानती हूं, अतः आप रेवती को नक्षत्र मंडल में पुनः स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए ऋषि ने कहा तुम्हारा कल्याण हो तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा मैं तुम्हारे लिए आज ही रेवती नक्षत्र को सोम मार्ग में स्थित करके उसी में तुम्हारा विवाह संस्कार सम्पन्न करूँगा स्कंद कहते हैं अगस्त्य इस प्रकार कहकर मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसी समय रेवती को नक्षत्र मंडल में पूर्व से स्थापित कर दिया फिर उसी नक्षत्र में वैवाहिक विधि के अनुसार मुनि ने राजा दुर्दम को वह रेवती नाम की कन्या सौंप दी विवाह कर देने के पश्चात मुनि ने राजा से कहा वीर तुम्हें क्या पाने की इच्छा है कहो उसे मैं पूर्ण करने को उद्यत हूँ राजा बोले मुनिवर मैं स्वयंभु मनु का वंशज हूँ आपकी कृपा से मुझे मनवंतर का अधिष्ठाता पुत्र प्राप्त हो यही अभिलाषा है